कार्यता अवच्छेद को होगा ऐसा कौन कहता है प्राचीन लोग कहते हैं नब्बे लोग इसको स्वीकार किए तो कौन सा कारण किस कार्य के प्रति कार्यता अवच्छेद को हो रहा है यहाँ मंगल रूपों का कारण रूप समाप्ति के प्रति ये कारण होगा ऐसे निर्णय किया अभी नब्बे लोग इसको स्वीकार कर लिए करने के बाद नब्बे लोग आगे फिर क्या दोष दिखाते हैं अभी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा अर्थात ये मंगल समाप्ति रूप कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाएगा कैसे हो जाएगा विघ्न ध्वंस को कारण मानेंगे तो ये मंगल अन्यथा सिद्ध हो जाएगा कैसे नब्बे लोग कहे प्राचीन लोग इसके ऊपर क्या दोष पहले दिखाते हैं अच्छा ठीक है पहले न्याय क्या है अन्यथा सिद्ध तो ये न्याय है तो व्यापारों तो के द्वारा व्यापारी अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाएगा ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं व्यापार कौन है, है यहाँ विघ्नध्वंस तो विघ्न के द्वारा व्यापारी व्यापारी कौन है मंगल वो अन्यथा सिद्ध नहीं होगा ऐसे प्राचीन लोग कहे नब्बे लोग यहाँ क्या कहते हैं ये जो आप न्याय कहे ये न्याय सार्वत्रिक नहीं है ये विशेष स्थान पर लगेगा किस स्थान पर यह न्याय लगेगा वाक्य कौन कह पाएगा जहा करण में प्रमाण बोधित करणत्व सिद्ध करने के लिए व्यापार का कल्पना करते हैं जहाँ व्यापार का कल्पना करेंगे वहां वो कल्पित तो व्यापार के द्वारा व्यापारी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा दृष्टांत तो कौन है याद याद में कर्ण तो सिद्ध करने के लिए हम क्या कल्पना करते हैं अपूर्व कल्पना करते हैं यहाँ व्यापार के द्वारा व्यापारी अन्यथा सिद्ध कहाँ अन्यथा सिद्ध हो जाएगा वहाँ नवीन रोग जी काशी मरणा तो काशी मरण रूपक को कारण मानेंगे तो वहां वहाँ व्यापारत्विसको लिया जा रहा था तत्व ज्ञान ये तत्व ज्ञान क्या हम कल्पना करते हैं वो सो सिद्ध है तो सिद्ध होने से यहां व्यापार के द्वारा व्यापारी अन्यथा सिद्ध यहां व्यापार के द्वारा व्यापारी ज्ञान के द्वारा काशी मरण अन्यथा सिद्ध होगा नहीं होगा हो जाएगा तभी तो अन्य तो सिद् होने से उसको कारण नहीं कह करके प्रयोजक कहते हैं तो ऐसे ये नब्बे लोग कह दिए तो उसके ऊपर अभी प्रमाण भी और नब्बे लोग देते हैं कि चिंतामणि कार्य भी इसका स्वीकार करते हैं यहाँ तक ये विचार हुआ अच्छा आगे भी और हुआ था तब अगर अभी मंगल का कार्य नब्बे लोग किसको कह दिए विघ्न ध्वंस होगा तो समाप्ति फिर आकस्मिक हो जाएगा इसके लिए नवीन नब्बे लोग क्या देते हैं समाप्ति किससे होगा बुद्धि अथवा प्रतिभा प्रतिभा शब्द का अर्थ स्फूर्ति अर्थात स्मरण हो जाना शीघ्र इस प्रकार की जब नब्बे लोग कहे प्राचीन लोग यहाँ एक स्थल दिखा करके कहते हैं देखिए यहाँ ये दोष होगा ग में केवल विघ्न ध्वस ही होगा दूरी तक होगा बृष्टि सो कारण से होगा ऐसे प्राचीन लोग कहे नब्बे लोग इसको क्या कहते हैं तो ठीक है ऐसे हो अच्छा आगे प्राचीन लोग फिर दोष लाएंगे आप कहते हैं कि मंगल का कार्य हो गया विघ्न ध्वंस जहाँ विघ्न है ही नहीं यहाँ मंगल सार्थक होगा व्यर्थ तो होगा ऐसे प्राचीन लोग कहे नवीन लोग इसका क्या उत्तर देते हैं हाँ मतलब इसको ग्रहण कर लेते हैं कहते हैं इष्टापति तो फिर प्राचीन लोग कहे फिर क्यू मंगल करेगा संशय विघ्न संघ से ऐसे मंगल करेगा ठीक है आगे देखेंगे ननु तो यहाँ तक नब्बे लोग कह दे कि विघ्न शंका से मंगलाचरण करेगा क्योंकि शिष्ट लोगों का आचरण ऐसे ही है आगे फिर प्राचीन लोग दिखाते है दिनकरी में ननु निर्विघ्न पुरुष अनुष्ठित मंगल स्थले अन्यभिचारेण विघ्नध्वंस प्रति मंगल कारणता बाधिता निर्विघ्न पुरुष अनुष्ठित मंगल इसका समास कैसे लेंगे यन मंगल निर्विघ्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठित जो मंगल है उस स्थल में तो पुरुष में विघ्न है, है नहीं है वो पुरुष मंगल करता है तो मंगल करने से उसका कार्य नब्बे लोग किसको कहते हैं विघ्न ध्वंस कारण मंगल रहा रहा और कार्य विघ्न ध्वस नहीं रहा कौन सा विचार हुआ कौन सा विचार होगा अनु विचार क्योंकि कारण रहा तो उसको कहते हैं निर्विघ्न पुरुष अनुष्ठित मंगल स्थले क्यों कारण है कार्य नहीं है अन्वय व्यविचारेण विघ्न ध्वंस प्रति मंगल से कारणता बाधिता कार्य कारण, कारण निर्णय होने के लिए अन्वय व्यतिरेक चाहिए अभी यहाँ अन्वय व्यभिचार हो गया तो मंगल में कारणता बाधित हुआ तथा बाधितार्थ वेदस्य अप्रामाण्यम्। बाधितार्थ दस मास कैसे कहेंगे इति। बाधितर्थ आगे तस्वोधक ऐसे होने से बाधितार्थ बोधकत्व किसमें आ रहा है वेद में से वेद से अप्राम्यम वेद किस प्रकार की है टिप्पणी दे दिया विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरित तो विघ्न ध्वंस काम मंगल आचरण करे ये जो वेद अवेद अर्थात इस प्रकार तो साक्षात वेद नहीं मिलता है अनुमित शिष्टाचार से अनुमान करते हैं अच्छा तो ठीक है हम टिप्पणी पढ़ देते हैं तो ये कोई कठिन टिप्पणी नहीं है जहाँ कठिन मतलब ऐसा कुछ विचारणीय टिप्पणी आएगा वहाँ हम लोग विचार अधिक करेंगे यहाँ तो ये विघ्न ध्वंस काम हो मंगलों में तो इतना ही वह वेद इस प्रकार की कल्पित वेद ये वेद अप्रमाण हो जाएगा इति ये अप्राम्य तो तो तो शिष्टाचार से अनुमान करते हैं श्रुति का तो ये जो श्रुति अनुमान करते हैं अर्थात यह कहने का तात्पर्य कि ये श्रुति अभी अनुमान ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नहीं हुआ आ, वो नब्बे लोग पहले कहे थे तो, नब्बे लोग कहे थे कि ना प्राचीन लोग बाकी सब लोग स्वीकार करते मीमांस लोग स्वीकार करेंगे वेदांति लोग प्राचीन लोग स्वीकार कर लेते हैं शिष्टाचार से अनुमित तो हो जाता है कि इस प्रकार श्रुति होनी चाहिए अच्छा तो अभी यह श्रुति अप्रमाण हुआ श्रुते है कारणता बोधकत्व अंगीकर तुरमते श अभी शंका हो गया जो लोग श्रुते कारणता बोधक अंगीकर्तु मते कारणता कारणता ही बोधिका तो क्या सूत्र लगा पूर्व सैत इ सुप सूत्र तो है किंतु उसका फल नहीं हो रहा है <laughs> कारणता बोधिका ऐसे जो लोग मानते हैं, ये प्राचीन लोग मानते हैं तो ये श्रुति कहती है कि मंगल में कारणता है किंतु अभी मंगल किया विघ्न ध्वंस नहीं हुआ तो ये मंगल में जो कारणता है वो बाद हो गया तो श्रुते कारण था बोधकत्व अंगीकर्तृते अंगीकार करने वाले प्राचीन लोग उनका मत में ये शंका हो रहा है ये शंका को भी निराश करेंगे नव्य वाले मूल में नफलत्व तदबोधक वेदा प्राण्यापत्तिर तफल तश्या तस्य मंगल मंगलस्य यदि दिनक अर्थात निर्विघ्न पुरुष अनुष्ठित मंगल से जहां सभीघ्न पुरुष है वहां मंगल निष्फल होगा नहीं, नहीं होगा इसलिए निर्विघ्न पुरुष अनुष्ठित मंगल निष्फल तदबोधक वेद अप्राम्यापत्तिर उसको कहने वाले वेद तद्बोधक दिनकिमें मंगल विघ्न ध्वंसो कार्य कारण भाव बोधक मंगल और विघ्न ध्वंस में कार्य कारण है ऐसा कहने वाली जो श्रुति वो श्रुति में अप्राम्य की आपत्ति प्राप्ति हो जाएगी ऐसा कौन कह रहा है मंगल अगर निष्फल होगा क्यों निष्फल हो जाता है वहाँ क्योंकि उस व्यक्ति में विघ्न है ही नहीं तो जहाँ मंगल निष्फल हो जाएगा उसको कहने वाले और श्रुति भी व्यर्थ हो जाएगी क्योंकि मंगलों का कार्य क्या, क्या मान रहे क्या मान रहे है विघ्न ध्वंस ऐसा मानने वाला कौन है मंगलों का कार्य विघ्न ध्वंस नबे लोग मान रहे है नब्बे लोग इस प्रकार के मानने से उसे आपत्ति कौन दिखाएगा प्राचीन लोग तो इसलिए तस्वीर निष्फल तदबोध वेदा ये कौन कहेगा प्राचीन लोग कह रहे हैं नचवाच्यम ये कौन कहेगा नब्बे लोग कह रहे हैं नचवाच्यम तदबोधक तदबोधक वेद प्राम करी में कह दिए मंगल विघ्न हो कार्य कारण भाव बोधक अबे प्राचीन लोग उसका उत्तर देते हैं है मुक्तावली में सती विघ्नेशस्वेद बोधित्व सती विघ्ने विघ्न भीगन अगर है तो ता ताश्य एव वेद बोधित नब्बे लोग भी उतर देते हैं सती विघ्न अगर विघ्न होगा तो फिर विघ्न का नाश होगा और अगर विघ्न नहीं होगा तो विघ्न का नाश नहीं होगा तो विघ्न होगा तो विघ्न का नाश होगा अर्थात विघ्न का शंका से वो मंगलाचरण करेगा जो नबे लोग पहले कहे थे तो अर्थात ये श्रुति अर्थात ये अप्रमाण नहीं होगा श्रुति तो प्रमाण है इसको लेकर के विघ्न है तो मंगलाचरण करने से उसका नाश हो जाएगा दिनकरी में तथा च उपदर्शित स्थले प्रतियोगी रूप कारणा भावे ध्वंस रूप कार्य अनुदय उपक कारणताया अबाधित्व न कारणता बोधक बेद्राम अण्यम ये कौन किया था प्राचीन लोग शाह किए थे अभी नब्बे लोग उसका उत्तर देते हैं तथा च उपदर्शित स्थले तो प्राचीन लोग एक स्थान दिखा दिए देखिए यहाँ मंगल रहा किन्तु विघ्न ध्वंस नहीं हो रहा है तो मंगल में कारणता नहीं आ रहा है श्रुति अप्रमाण हो जाएगा कहाँ दिखाया प्राचीन स्थल निर... निर्विघ्न पुरुष के द्वारा जो मंगलो किया गया तो तथा उपदर्शित स्थल उपदर्शित स्थल अर्थात निर्विघ्न पुरुष अनुस्थित मंगल स्थल ऊपर में दिया था ना ननु के बाद वही उपदर्शित का अर्थ हो गया इसमें तो चार नंबर टिप्पणी दे दिया स्वतः सिद्ध विघ्न रहित स्थले अच्छा मुक्तावली में भी दिया था एवं स्वतः सिद्ध विघ्न विघ्न विरहता मूल में दिया था तो उस स्थल स्थल पर जहाँ स्वतः सिद्ध विघ्न राहित्य है वहाँ वो व्यक्ति मंगल किया मंगल करने से विघ्न ध्वंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो मंगल रूप का कारण वहाँ विद्यमान है तो है, घट प्रहार दंड प्रहारेण घटो नश्यति तो दंड प्रहार घटनाश के प्रति कारण होता है किंतु देवदत्त से दंड प्रहारेण घटो तो नश्यति ऐसा हो सकता है कब कैसे हो जाएगा घट नहीं है तो तो क्यूँ घटनाशक वहां नहीं हुआ कि क्योंकि घटनाशक के प्रति जैसे दंड प्रहार कारण है इसी प्रकार की घट भी कारण है तो घट प्रतियोगी विद्या कारण है अगर प्रतियोगी नहीं है तो फिर नाश हो जाएगा नहीं होगा तो नब्बे लोग कह रहे हैं कि प्रतियोगी रूप कारणाभावे न मंगल तो कारण है प्रतियोगी भी कारण है यहाँ प्रतियोगी कौन है विघ्न विघ्न ही प्रतियोगी है तो प्रतियोगी रूप कारणाभावे न विघ्न ध्वंस रूप कार्य अनुदय उपपत्तो विघ्न ध्वंस रूप कार्य इसका उदय नहीं हो पाएगा नहीं होगा ये संभव है होने से कारणत अबाधित विघ्न ध्वंस का मूल कारणता था किस में था मंगल में तो मंगल में रहने वाला कारणताया अबाधितत्व न कारणता अर्थात मंगलनिष्ठ कारणता मंगल अनिष्ठ कारणताया यहाँ मंगल का अभाव का कहा विचार है यहाँ तो यह मंगल करता है किन्तु दिखना ध्वंस नहीं होता है यहाँ तो मंगल का अभाव का बात ही नहीं है ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होगा नहीं होगा या तो होगा वही बात कह रहे हैं न कारणता बोध का वेद अप्रामाण्यम इसलिए मंगल में कारणता है विघ्न ध्वस के लिए यह कहने वाला वेद अप्रमाण नहीं हो जाएगा ये बात कौन कह रहे हैं? ना। ना। ना। ना। के है नब्बे लोग कह रहे अतएव अतएव का अर्थ आगे देखिए मूल में अर्थात मुक्तावली में अतएव पाप भ्रमें कृत्य प्रायश्चित निष्फल न प्रामाण्यम् पाप भ्रमेण कृतस्य का भ्रम है उससे तदबोधकाम किया प्राय करने से पाप नहीं है पाप का भ्रम है प्रायश्चित किया तो फल होगा उसका कुछ ने ने। तो पाप नहीं है प्रायश्चित किया उसका कुछ फल होगा क्या फल हो जाएगा ये प्रायश्चित का भाई शास्त्र जो कहेगा इसका ये फल होगा तो प्रायश्चित किया जाता है क्यों कहते हैं कुछ दूरी नाश करने के लिए ये कोई भी प्रायश्चित कोई भी दूरित्व का नाश नहीं करेगा जिस प्रायश्चित जिसके लिए कहा गया क्या दूरित नाश हो किन्तु जहाँ पाप का भ्रम है अर्थात पाप उसमें है ही नहीं यहाँ पंक्ति क्या है पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित पाप है नहीं किंतु प्रायश्चित किया जैसे वहाँ कहा गया कि विघ्न है नहीं किंतु मंगलाचरण किया वो मंगल सफल है निष्फल है इसी प्रकार कि पाप का भ्रम है पाप का भ्रम है अर्थात पाप है? है नहीं है पाप भ्रमें किंतु प्रायश्चित किया वो प्रायश्चित सफल होगा क्या नहीं होगा निष्प क्या अगर शास्त्र वहाँ कहा होगा तभी तो, तो मिलेगा ना पुण्य पाप निर्णय होने के लिए प्रमाण कौन है शास्त्र शास्त्र अगर वहाँ कहा होगा जैसे कहते ना हम जो परीक्षा लिखते थे ना आप इतने स्टेप लिखेंगे तो आपको मार्क मिलेगा कहेंगे ठीक ठीक लिखा नहीं तो भी मास्टर क्या शून्य दे देता है क्या इतने लिखा है ना एक पेज पूरा लिखा है चलो भाई एक तो दे दो इसी प्रकार की यहाँ है न अगर वेद कहा कि इसके लिए ये फलो तभी होगा नहीं करने से कोई फल तो भ्रम कैसे नाश हो जाएगा मतलब अभी उसको हुआ कि हमारा पाप नाश हो गया मतलब कर्म किया तो पाप नाश हो गया इस प्रकार की उसका अंदर में एक केवल अर्थात तो विचार आएगा किंतु निश्चय हो जाएगा कि पाप नाश हो जाएगा बोल करके वो भी नहीं हो पाएगा इतना ही हो सकता है किंतु धर्मा धर्म का निर्णय में वेद ही प्रमाण है अगर वेद वहाँ ऐसे कहा होगा तभी तो जा करके होगा नहीं तो कुछ फल नहीं होगा पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चितस्य निष्फल होने पर भी तदबोधक वेद न अप्रमाणम उसको कहने वाला वेद अप्रमाण नहीं हो जाएगा अभी उसका फल तो नहीं हुआ क्योंकि उसका पाप है ही नहीं तो प्राय से फल तो नहीं हुआ किन्तु वेद अप्रमाण नहीं हो जाएगा ये दृष्टांत तो दिया नब्लो दिनकरी में पूर्व पृष्ठ में अतएव नियोगि कारण्वाद जो मूल में कहा अतएव पापभ्रमें कृत्य अतएव कार्य ना प्रति प्रतिन कारण नासिक के प्रति प्रतिण है तभी प्रायश्चित करने से पापनाश होना चाहिए किंतु पाप ही नहीं है प्रतियोगी नहीं है अप्रामाण्यं अप्रामाण्यं नाशकत्व करने से पापनाश होगा ये जो वेद ये बोध अप्रमाण अप्रमाण नहीं होगा कहा गया अभी नब्बे और प्राचीन का बीच में जो विचार हुआ था अभी वो तो शांत हुआ आगे अभी पूर्वपक्ष और न्यायिक ये आगे विचार होगा अभी न ननु मंगलम न विघ्न ध्वंस कारणम नब्बे लोग कह दिए मंगल और विघ्न ध्वंस के, के प्रति कारण होगा तो विघ्न ध्वंस अगर कार्य होगा कार्यता अवश्य देगा क्या हो जाएगा विघ्न ध्वंस अगर मंगल कारण होगा जहाँ विघ्न ध्वंसत्व अवच्छिन्न विघ्न ध्वंस रहेगा वहां मंगल को भी होना होना चाहिए किंतु विघ्न ध्वंस अन्य उपाय से भी हो सकता है तो वहां भी विघ्न ध्वंस रहा अर्थात विघ्न ध्वंसत्व अवच्छिन्न विघ्न ध्वंस वहां भी है कहेंगे तो किंतु वहां मंगल नहीं है नहीं होने से कार्य कारण भाव इसमें विचार हो गया कार्य तो रहा क्यूँकि कार्यता अवच्छेद को किसको बना रहे हैं विघ्न ध्वंस को तो कहने से जहाँ भोग से विघ्न ध्वंस हो गया वहाँ विघ्न ध्वंस अवच्छिन्द ये तो कार्यता अवच्छेद को हो गया किंतु मंगल नहीं रहा अभी पूर्व पक्ष ये दोष ला रहा है पूर्व पक्ष हाँ ठीक है ना यहाँ मीमांसा तो नहीं है वही नया का ही को, कोई होगा मीमांसा का इस प्रकार नहीं मानेंगे वो तो कहीं मंगलों से समाप्ति ही होगी वो विघ्न ध्वंस को व्यापार मान लेंगे मंगलं न विघ्न ध्वंस कारणम विनायक स्तवपाठिजन्य विघ्न ध्वंसे व्यभिचाराथ विनायक तो स्तवपाठ स्तवाठ अर्थात पारायण करता है शब्द उच्चारण करता है इस प्रकार का तो मंगलम विघ्न ध्वंस में कारण नहीं होगा क्योंकि विनायक स्तव पाठ से जो विघ्न ध्वंस होगा वहां विघ्नध्वंस तो अब छिन्न विघ्न ध्वंस रहा किंतु मंगल नहीं रहा किस प्रकार की भी विचार हुआ भिखरे के विचार क्योंकि कारण मंगल नहीं रहा किंतु कार्य रहा कार्य क्या है विघ्न ध्वंस तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि विनायक स्तवपाठिजन्य विघ्न ध्वंस में वे विचार हो गया अभी नया कह रहा है कि ये जो विनायक स्तभ पाठ कहते हैं ये तो एक स्तुति है ना स्तुति यही तो मंगलाचरण है तो विनायक स्तवस् मंगलत्व ऐसे नयाय कह रहा है विनायक स्तव जो करता है स्तुति करता है ये मंगल है अभी पूर्व पक्ष कहता है विनायक स्तव तो मंगल है किंतु तो तद तो अनुकूल कंठ अभिघात रूप से तत्पाठस् तो मंगलत्व तो अभाव स्तुति करता है अर्थात तो स्तुति करना का अर्थ है कि ये गुणी निष्ठ गुण चिंतन करना है अगर गुण का वो चिंतन नहीं कर रहा है खाली तोता जैसा पढ़ देता है कहते हैं कहते तो वो कोई मंगल नहीं हुआ पूर्व पक्ष कह रहा है की तद तो अनुकूल कंठ अभिघात रूप तद तो अनुकूल अर्थात तो मंगल अनुकूल स्तुति अनुकूल स्तुति नहीं कर रहा है किंतु स्तुति का अनुकूल खाली कंठ अभिघात रूप उसी को विनायक स्तब पाठ से पूर्व कह रहा है ये कोई मंगल नहीं है मंगलत्व तो अभा विनायक स्त पाठ में मंगलत्व तो रहा पूर्व का मत में नहीं रहा किंतु विघ्न ध्वंस उसे हुआ तो हुआ तो विनायक स्तवपाठ रूप के कारण में मंगलत्व तो नहीं रहने पर भी विघ्न ध्वंस रूप का कार्य हो गया तो कौन सा भी विचार हुआ के विचार हुआ तो ये पूर्व पक्ष कह रहे मतलब ये आगे दे रहे फिर और विचार थोड़ा दिखा रहे हैं पाठ करने से भी मतलब होगा क्यों ये कोई श्रुति बोधित तो साक्षात नहीं है ये स्मृति बोधित तो है तो कहते हैं आगे और थोड़ा विचार देंगे तो महिम पाठ करने का समय में एक क्षण भी एकाग्रन नहीं रहा तो ये विनायक से वो पाठ ऐसे ही कर दिया तो फिर भी उसका लाभ तो थोड़ा बहुत होता है यहाँ शून्य नहीं मिलेगा यहाँ तो एक मिल ही जाता है अगे विचार दिखाते हैं अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि वो मंगल नहीं होगा तो खाली अगर कंठतालु अभिघात से शब्द उच्चारण करता है तो मंगलो नहीं होगा तो इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहने से आगे सिद्धांत पक्ष से कहा जाता है न च न चाह तो पूर्व पक्ष का सिद्धांत कहता है कि पाठकता संबंधेन नायक स्तव एव मंगल नाशक विघ्न नाशक श्री मंगल विघ्न नाशक पाठकता संबंधेन न विनायक स्तव विघ्न का नाशक होगा पाठकता संबंधेन न पाठकता किसमें रहेगा पाठक में तो पाठक अर्थात पाठक आत्मा में यहाँ पाठक अर्थात तो पठन पाथ... अनुकूल कृतिमान उसको पाठक कहा जाएगा तो पाठकता संबंधे नीनायक स्तव ये कहाँ रह जाएगा आत्मा में अर्थात पाठक का आत्मा में तो विनायक स्तव ही विघ्न का नाशक होता है ऐसे सिद्धांति कह रहे हैं विनायक स्तव ही विघ्न का नाशक होगा खाली अक्षर उच्चारण कर देने से नहीं होगा इस प्रकार की सिद्धांति कह रहे बिना एक स्तव एव न तो कंठतालु अभिघात मात्र कर दिया उतने से नहीं होगा सच मंगलम एव अगर बिना एक स्तव उसका उच्चारण करता है तो वो तो मंगल है ही केवल कंठतालु अभिघात इतना नहीं है तो मंगल है होने से अभी बि... पाठ दिया तो कंठतालु पूर्व पक्ष कह रहा है स्तभ ये सिद्धांति कह रहा है ये तो मंगल है अभी ये दोनों को लेकर के विवाद हो रहा है एक खाली कंठतालु अभिगात हो और एक स्तव करता है स्तुति करता है तो सिद्धांति का मतलब स्तुति है स्तुति है तो मंगल होगा मंगल हो जाएगा हाँ। सच मंगलम इति अभी विनायक स्तव पाठ इसमें मंगलत्व तो रहा और विघ्न हो जाएगा तो कोई न बे विचार इति तो पूर्व पक्ष कहता है कि इति न से वाच्य प्रमाण देता है पूर्व पक्ष सर्वे विघ्न समी आगे राम रुद्री में दिया समं समी प्रतीक दिया है उसके आगे आदिना गणेशस्तव पाठत तो ये पूरा अर्ध हो गया सर्वे समं समी गणेश पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए यहाँ पाठ से ही विघ्न नाशकहता है तो ये नहीं कहता है कि उसका स्तुति करना है गणेशस्तव का पाठ से तो पाठ अर्थात पाठ तो कंठता लो है पूर्व पक्ष कह रहे हैं। सर्वे विघ्न समं इत्यादि ना आदि जो जो गणेशस्तव पाठता तो, तो विघ्न नाशकत्व बोधनात केवल पाठ ही विघ्न का नाशक होता है ये श्लोक कहता है यहाँ कोई स्तब का बात नहीं है पाठ ही कह दिया विघ्न नाशकत्व बोधनात अभी पाठ मात्र से अगर विघ्न नाश हुआ तो फिर व्यभिचार रहेगा पाठ मात्र से विघ्न नाश हो गया पाठ मात्र मंगल है क्या नहीं है सब तो व्य रहेगा ना। रहेगा तो विघ्न नाशक बोधना, तो बोधनाथ इसलिए व्यविचार रहेगा अभी पूर्व पक्ष कहता है कि सर्वे विघ्न समी गणेश गणेश जी का जो स्तव है वो स्तव का खाली पाठ कर दिया तो ये पाठ किया तो ये तो कोई स्तुति नहीं कर रहा है और ये श्लोक कह रहा है कि केवल पाठ मात्रत तो विघ्न ध्वंस हो जाएगा तो अभी यहाँ स्तुति तो रहा नहीं स्तुति मंगल था अभी स्तुति नहीं है तो मंगल नहीं रहा मंगल नहीं रहा तो वे विचार हुआ खाली पाठ कर दिया अर्थात कंठ था लोगा तो मात्र कर दिया ते व्य विचार रहा इस प्रकार की ये पूर्व पक्ष कह दिया आगे देखिए राम में, में जहाँ ये समम या आदिना गणेश स्तव पाठ संग्रह तो अभी सिद्धांति पक्ष से, तो से कहा जाता है पूर्व पक्ष अभी वे दिखा दिया तो सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है कारणतायास पाठ सेघ्नध्वंस कारणता बोधित्व स्तब पाठ विघ्नध्वंस का कारण ऐसे कारणत वाक्य बोधितत्व पाठ जन्य विघ्न ध्वंस मंगल से व्यभिचार एव पाठ जन्य विघ्न ध्वंस में मंगल का व्यभिचार होना अर्थात पाठ जन्य विघ्न ध्वंस जहाँ होता है वहाँ ये पाठ ये मंगल ही है तो क्यों उसके लिए कहते स्तब पाठ से विघ्न ध्वंस कारण वाक्यों के द्वारा कहा जाता है जो वाक्य पूर्व पक्ष दिखाया सर्वे विघ्नाहा सम या केवल पाठ मात्र नहीं है ये पाठ है तो स्तवपाठ से विघ्नद्वस कारण कारणता ये जो वाक्य पूर्व पक्ष ने दिया था पाठ मात्र विघ्नद्वस का कारण है सिद्धांत कहता है कि स्तवपाठ विघ्नद्वस का कारण कुछ भी पढ़ लेगा उसे विघ्नध्वंस नहीं होगा तो आप जो वाक्य देखा रहे हैं उसमें कहा गया कि गणेश स्तवपाठ तो वहां तो नहीं कहा गया कि आप कुछ भी पढ़िए उसे विघ्न ध्वंस होगा तो स्तवपाठ का अर्थ है ये मंगल है तो इसमें मंगलत्व अर्थात मंगलत्व मंगलत्व से दुर्घटना अर्थात मंगलत्व का व्यभिचार कर देंगे यहाँ मंगलत्व नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं बिना एक स्तवपाठ में मंगलत्व रहेगा मंगलत्व तो व्यभिचार से दुर्घट दुर्घट अर्थात असंभव व्यभिचार नहीं होगा विनायक स्तवपाठ में भी मंगल रहेगा स्तवपाठ खाली पाठ नहीं लिया जाता है वहां स्तव का पाठ करता है तो इसलिए फल आएगा ऐसे सिद्धांत कहा होने से अभी जहां विनायक स्तव पाठ हुआ तो वहाँ भी मंगलत्व तो रहता है रहने से स्तुति रूप मंगल पाठकता संबंध है न कार्य अधिकरण स्तुति रूप मंगल ये हो गया कारण ये पाठकता संबंध से वो करता का आत्मा में रहेगा और वहाँ कार्य भी रहेगा कार्य कौन है विघ्न कार्य अधिकरण वृत्तेर इति अतः स्थलांतरे व्यभिचार दर्शे थे पूर्व पक्ष जो विघ्नध्वंस दिखा रहा था गणेश में वो व्यविचार वहाँ हुआ नहीं नहीं है क्या टीका वही जहां पाठ चल रहे थे दुर्घटना एगो है ना उसी के आगे तो अभी स्तुति रूप मंगल पाठकता सम्बन्ध है न कार्य का अधिकरण में कार्य क्या हो गया विघ्न द्वंश विघ्न द्वंस का अधिकरण में अभी स्तुति रूप मंगल रहा रहा जो विनायक स्तव पाठ है ये मंगल ही है तो रहने से अभी पूर्व और कह पाएगा कि मंगल नहीं है विघ्न ध्वंस हो गया नहीं कह पाएगा तो व्य और हुआ नहीं तो अन्य स्थान पर व्यभिचार दिखा रहा है पूर्व इसलिए व्यभिचारम स्थलांतरे दर्शयती अन्य स्थान पर व्यविचार दिखा रहा है दिनकरी में प्रायश्चित जन्य विघ्न ध्वंस व्यभिचार कैसे व्यविचार हो जाएगा मंगल नहीं है विघ्न ध्वंस हुआ कार्य तो रहा किंतु मंगल रूप का कारण है नहीं है तो व्यविचार होगा तो ये नूतन स्थान भी पूर्व पक्ष दिखा रहा है प्रायश्चित जन्य विघ्नध्वंसे व्य विचारात अत आह तो, तो पूर्व पक्ष यहाँ विविचार दिखा रहा है मूल में मंगल विघ्न ध्वंस विशेष कारणम अभी मंगल सकल विघ्न ध्वंस के प्रति कारण नहीं होगा अभी कार्य कारण में विशेष कार्यता अवच्छेद तो को कहेंगे ऐसे कहीं है विशेष कार्यता अवच्छेद तो को होता है कोई दृष्टांत तो है सकल कार्य के प्रति कारण नहीं होगा विशेष कार्य के प्रति ये कारण होगा जन्य बन के प्रति मणिकिरण संयोग यह कारण होगा ऐसे तीन दृष्टांत तो दिया प्राचीन लोग अरणिमंथन ये विशेष कारण भाव यहाँ होता है कि प्राचीन ये सब दृष्टांत तो क्यों दिया दिखाने के लिए कि यहाँ भी विशेष कारण भाव कार्यकार किस किस का बीच में विशेष कारण भाव दिखाया किस किस का बीच में दिखाने के लिए इसको शब्द दृष्टान्त दिया मंगल और समाप्ति मंगल सकल समाप्ति के प्रति कारण कहा फिर किस समाप्ति के प्रति मंगल कारण कहा मंगल जन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगल कारण हुआ जैसे वहां विशिष्ट कार्य कारण कहा गया इसी प्रकार की यह भी अभी सिद्धांत कराए मंगल विघ्न ध्वंस विशेष कारण अर्थात मंगल जन्य विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंस उसके प्रति कौन कारण होगा मंगल कारण होगा तो मंगल विघ्न ध्वंस विशेष कारणम न तो विघ्नध्वंस सामान्य प्रति अर्थात विघ्न ध्वंस तो अवच्छिन्न विघ्न ध्वंसों के प्रति मंगल कारण हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि जैसे मंगल विघ्न ध्वंस प्रति कारण हुआ और भी सब कौन कारण है प्रायश्चित हुआ और विनायक स्तव पाठ ये सभी कारण आगे और विनायक आगे मुक्तावली में मंगलम च विघ्न ध्वंस विशेष कारण और विघ्न ध्वंस विशेष विनायक स्तव आदि कारण आदि कहने से प्रायश्चित भी कारण हो जाएगा दे दिया दिन करी में स्तव पाठादि आदि न प्रायश्चित तो परिग्रह जो मूल में दिया विघ्न ध्वंस विशेष विनायक स्तव पाठादी आदि पद से, से? प्रायश्चित ये भी कारण है किसके प्रति विघ्न ध्वंसों के प्रति कारण हो जाएगा तथा प्रायश्चित परिग्रह परिग्रह ना ना, ना। से ग्रहण अर्थात प्रायश्चित को भी कारण कोटि में लेना है अच्छा तथा ची मंगल कारण हो जाएगा विघ्न ध्वंस विघ्न ध्वंसक तो आवच्छ विघ्न ध्वंसों के प्रति नहीं होगा विशिष्ट विघ्न ध्वंस के प्रति होगा तो अभी मंगल जहाँ रहेगा विघ्न ध्वंस के भी वहां रखना पड़ेगा तो अभी दिखाते हैं उसके लिए, लिए। मंगल से स्व सामान स्व अव्यवहित सट जाएगा स्व सामान अधिकरण्य स्व अव्यवहित एक ही पद है स्व स्व सामान अधिकरण्य नहीं है अच्छा टिप्पणी दिया है उसमें नहीं टिप्पणी नहीं है अच्छा इसमें तो दिया है स्व अधिकरण्य स्व अव्यवहित उत्तरक्षण क्षण उत्पत्ति तत्व संबंधे न मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस प्रति मंगल कारण होगा अच्छा ठीक है नहीं दिया था तुझे अभी मंगल मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस के प्रति कारण रहेगा मंगल तो मंगल से मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंसत्व अथवा विजातीय विघ्न ध्वंस वाह तो मंगल हो गया कारण कार्य हो जाएगा मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंस अवच्छिन्न मंगलजन्य मंगल विशिष्ट दिया मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंसत्विन्न कार्यतावच्छेद हो जाएगा मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंस कारण कौन होगा मंगल या तो आप कार्यता अवच्छेदक मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंसत्व कही अथवा विजातीय विघ्न ध्वंस विजाती अर्थात विलक्षण ये सामान्य नहीं है इसको कार्यता अवच्छेदक कह सकते हैं। तभी मंगल हो गया कारण और कार्यता अवच्छेदक हो गया मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस तभी कारण और कार्य ये दोनों को समान अधिकरण होना पड़ेगा तो होने से यहाँ कार्य हो गया विघ्न ध्वंस मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस विशेषण कौन हो गया मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस हो गया, गया आपका कार्य मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस है हम मंगल जन्य है ता है वो अभी मंगल जन्य हुआ तो अभी मंगल विशिष्ट हुआ नहीं हुआ वो विघ्न ध्वंस उसी को कहते हैं मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस हुआ अभी इसमें विशेषण कौन है दुण क्या कहते हैं घट विशिष्ट मतलब घट विशिष्ट भूतलम इसमें विशेषण कौन है घट विशिष्ट भूतलम उसमें विशेषण कौन है घट विशेष्य, भूतलम इसी प्रकार की मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस विशेषण कौन होगा मंगल विशेष्य विघन ध्वंस जब कहते हैं कि घट विशिष्ट भूतलम विशेषण विशेष्य का बीच में संबंध क्या है संयोग संबंध तो अर्थात घट संयोग से आकर के कहाँ रहता है भूतल में इसी प्रकार की यहाँ हुआ मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंस विशेषण कौन है मंगल आकर के कहा रहना है विघ्न ध्वंस में तभी विघ्न ध्वंस विशिष्ट हो जाएगा ये किस संबंध से रहेगा कह दिया स्व अव्यवहित तो उत्तर क्षण उत्पत्ति तत्व संबंध है न कौन रहेगा मंगल रहे किस में विघ्न तो पहले इसमें एक तो दे दिया स्व सामानाधिकरण आप लोग लिख ले सकते हैं ताकि एक विचार के लिए आवेदन उत्पत्ति तत्व संबंध न सम्बंध न तो चाहिए तो उत्पत्ति तत्व क्या लिखा है उसमें पंक्ति है है दो समान हो जाएगा क्या लिखा है पंक्ति पढ़िए पढ़ी स्वावनिकोत्तर संबंधी ऐसे लिखा है लिखा है वो तो है ठीक है वो तो हम लोग कभी लिखा है सम्बन्ध करने अगर निवेश करते हैं तो उत्पत्ति तत्व वह लिखना पड़ेगा वह लिखना पड़ेगा चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ चाँ उभाया। उभाया। उभाया। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा उभय अच्छा हाँ ठीक है उभय लिखना पड़ेगा तो ठीक है आप उसको ब्रैकेट में रख सकते हैं विचार के लिए अभी वास्तविक क्या ना, ना यहां दो अलग संबंध हो ही रहा है हम खाली पौधों जोड़ देने से संबंध एक हो जाएगा या नहीं दो अलग संबंध है, है। एक स्व सामान संबंध है और एक स्व अव्यवहित उत्तरक्षण ये दूसरा संबंध है पहले जैसा दिया था स्व अवच्छेद स्व अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व स्व अव्यवहित उत्तरक्षण उत्पत्तिक वो संबंध वहाँ दिया था इसी प्रकार की यहाँ भी उभय देना पड़ेगा स्व सामान अभी कारण किसको ले रहे हैं मंगल लेकर के कहा रख रहे हैं विघ्न ध्वंस में तो स्व पद से किसको लेंगे मंगलों को तो मंगल सामानाधिकरण्य ये विघ्न ध्वंस विघ्न ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में, आत्मा में।, में। तो मंगल भी तो ये आत्मा में मंगल शब्द का अर्थ हो गया मंगलाचरण तो मंगलाचरण अर्थात हो गया कृति कृति कहाँ रहेगा आत्मा में तो स्व सामानाधिकरण्य और स्व अव्यवहित स्व पद से मंगल मंगल को लेकर के रखना है स्व अव्यवहित उत्तर क्षण उत्पत्तिर कश्य विघ्नध्वंस तो अभी विघ्नश क्या हो जाएगा उत्पत्ति उसमें क्या आ जाएगा तत्व पत्त्त। ये उभय संबंध है ना अभी स्व आकर के विघ्नध्वंस में रह जाएगा मंगल विशिष्ट विघ्नध्वंसत्व ये अथवा विजातीय विघ्न ध्वंसत्व विजातीय अर्थात विलक्षण ये सामान्य नहीं है कार्यता अवच्छेद हो जाएगा ये एक हो गया कार्यता अवच्छेद को मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंसत्व को कहिए अथवा विजातीय विघ्न ध्वंसत्व विजातीय अर्थात विलक्षण विलक्षण अर्थात ये सर्वसाम्य नहीं है तो ये एक हो गया तो जैसे यहाँ मंगल विशिष्ट विघ्न ध्वंसों के प्रति कारण हुआ इसी प्रकार की प्रायश्चित भी विशिष्ट विघ्न ध्वंसों के प्रति कारण होगा और तीसरा विनायक स्तवपाठ ये भी कारण होगा तो ये दोनों के लिए जो एक संबंध लिख करके आप लोग विचार करके आएंगे ठीक है आज ज्यादा तो। ओम शंकर शंकराचार्य भा वंदे भगवंत